सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचानो प्रवचन नंबर बीस जीवन का परम सत्य भाग अक्सर ऐसा हो जाता है अगर तुम ऐसे आदमी से सलाह लिए जिससे जीवन का ठीक ठीक अनुभव ना हो ऐसे आदमी से सलाह लिए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 उसे अपनी आंख पर भरोसा ना आया होगा उसने आंखें मिली होंगी कि यह हुआ क्या ये बात क्या ऐसा तो कभी देखा नहीं वो बीच में जैसे भेड़ों में भेड़ वो तो भूल ही गया भूख प्यास लगी थी वो तो भूल ही गया वो भागा भेड़ें भागी उनके साथ ये युवा सिंह भी भागता रहा बाश्किल बूढ़ा सिंह पकड़ पाया पकड़ा तो मिम्याने लगा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 वैसा ही अमृत तुम में भरा जैसा मुझ में वैसी ही भगवत्ता तुम में जैसी मुझ में जरा देखो मेरी शक्ल अपनी शक्ल पहचानो न तुम स्त्री हो न तुम पुरुष हो तुम चैतन्य हो न तुम जवान हो न तुम बूढ़े हो न तुम दीन हो न दरिद्र हो न अमीर हो न तुम कोरे हो न काले हो तुम निराकार निर्गुण हो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 पंके सत्वकुंजरो सचे निपंकम सहायम सहाय चरम साधु विहार विहाराधीर अभ्युह सवा चरे तेन तमत्तो सतीमा नोचे लभेथ नृपक सहाय सधिचर साधु विहार विहारधी राजम विजिम पहाय एककोचरे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 सुखम याव जराशीलम सुखा श्रद्धा पथितिता स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना सुखो पंजा पटिलाभो लाभो पापानम अकरणम सुखम स्वर्ग कहीं और नहीं है नर्क भी कहीं और नहीं है स्वर्ग है अपनी श्रद्धा में प्रतिष्ठित हो जाना और नरक है अपने ऊपर श्रद्धा खो देना